पातंज योग प्रदीप साधनपाद सूत्र बत्तीस दूसरा प्राकृतिक नियमों द्वारा शरीर शोधन अर्थात बिना औषध रोग दूर करने के उपाय पहला प्राकृतिक जीवन सदा प्राकृतिक खानपान शरीर की सफाई ठंडे पानी से प्रातःकाल स्नान सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यास सब कार्यों के लिए निश्चित समय विभाग प्रातः और सायंकाल दो तीन मील खुली हवा में भ्रमण भूख से कम और चबा चबा कर खाना सप्ताह में एक बार उपवास आदि साधारण स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना दूसरा प्रातः और सायंकाल निश्चित समय पर संध्या व्यायाम शीर्षासन उर्ध्व सर्वांगासन मयूरासन सर्पासन आदि और प्राणायाम भाषिका आदि करना चाहिए स्वास्थ्य सुधारने फेफड़े पसली छाती आदि के रोगों को हटाने के लिए पेट का फुलाना गर्दन कमर सिर को एक लाइन में रखकर सीधे खड़े हो दोनों नथनों से पूरे श्वास को बाहर निकालकर पेट को दोनों हाथों से दबाएँ इस प्रकार दोनों हाथों से पेट को दबाते हुए धीमे धीमे श्वास को दोनों नथनों से भरते हुए पेट को फुलावे इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार श्वास भरने से केवल पेट ही फूले पसलियाँ और छाती बिल्कुल न फूलने पाए भरसक श्वास भरने के पश्चात थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहे तत्पश्चात धीमे धीरे श्वास को दोनों नथनों से बाहर निकाले और पेट को भरसक दोनों हाथों से दबाकर अंदर की ओर सिकोड़े इस क्रिया को पाँच छः बार करे पसलियों का फूलाना इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों ओर की पसलियों को दबाए दोनों नथनों से श्वास को धीमे धीमे खींचते हुए भरसक पसलियों को फुलाए पेट और छाती बिल्कुल न फूलने पाए उस देर श्वास को पसलियों में रोककर धीमे धीमे दोनों नथनों से निकाले पसलियों को हाथों से दबाते हुए यथाशक्ति सिकोड़े इस क्रिया को भी पाँच छह बार करे छाती का फुलाना इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों से छाती को हँसली की हड्डी के नीचे दबाकर कर धीमे धीमे साँस को खींचते हुए भरसक छाती को फुलाएं इस बात का ध्यान रखें कि पसलियाँ और पेट बिल्कुल न फूलने पाए कुछ देर साँस को रोकने के पश्चात धीमे धीमे साँस को बाहर निकालें छाती को खूब सिकूड़ें इस क्रिया को भी पाँच छः बार करें पूरी गहरी सांस उपरयुक्त तीनों क्रियाओं के अभ्यास के पश्चात इस प्रकार दोनों नथनों से पूरा गहरा सांस ले कि पहले पेट फिर पसलियाँ और अंत में छाती फूले कुछ देर रोकने के पश्चात इस प्रकार धीमे धीमे दोनों नथनों से श्वास निकाले कि पहले छाती सिकड़े फिर पसलियाँ और अंत में पेट सिकुड़ पीठ से लग जाए इस क्रिया को भी पाँच छः बार करें इन क्रियाओं के करने से सब प्रकार के रोग और निर्बलता दूर होकर शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा जल चिकित्सा हिप बाथ से निवृत्त होकर खाली पेट छाती और पैरों को बचाकर केवल नाभि के पास के पेट को ठंडे पानी में रखकर नाभि के नीचे के भाग को चारों ओर कपड़ा फिराकर ठंड पहुँचाए इस क्रिया को टीन के बने हुए टब में किया जाता है इसके पश्चात व्यायाम करना अथवा घूमना चाहिए सन बात सुबह को कुछ हल्का कपड़ा ओढ़कर धूप में कुछ समय बैठना स्टीम बात कभी कभी अथवा ज्वर आदि रोग से ग्रसित होने पर कुर्सी या चारपाई के चारों ओर कंबल या कपड़ा डालकर एक चादर ओढ़कर बंद कमरे में बैठे एक अंगीठी पर एक डेगची में पानी भरकर उसके मुंह को बर्तन से ढककर चारपाई या कुर्सी के नीचे रख दे जब खूब भाप आने लगे तब बर्तन हटाकर भाप ले पसीना बिल्कुल सूख जाने पर और शरीर ठंड होने पर बाहर निकले अथवा वहीं उसी समय हीप बाथ ले सिद्ध बात इंद्र स्नान एक तल थे अथवा मिट्टी के बड़े कुंडे में ठंडा पानी भरकर इंद्री के मुंह के ऊपर वाली खाल को ऊपर करें फिर इंद्री को पानी में रखकर नीचे से उस खाल को बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली से इस प्रकार पकड़े कि जिस प्रकार पकड़ी हुई झिल्ली का कुछ भाग इन दोनों अंगुलियों से बाहर रहे इस झिल्ली को कपड़े से छुआ छुआ कर ठंड पहुंचानी चाहिए यदि खाल इंद्रिय के ऊपर चढ़ी हो और दोनों उंगुलियों से न पकड़ी जा सके तो उस स्थान को जहां पर यह खाल ऊपर से जुड़ी हुई है उसको कपड़े से छुआ छुआ कर ठंड पहुँचाए पानी जितना ठंडा होगा उतना ही लाभदायक होगा प्रातःकाल शौच के पश्चात अथवा भोजन के पूर्व या सायंकाल सोने या ध्यान से पहले पाँच मिनट से आध घंटे तक इस क्रिया को करें यह क्रिया चित्त को शांत एवं प्रसन्न वीरय वाहिनी नाड़ियों मस्तिष्क तथा सब मर्म स्थानों को शक्ति पहुँचाने ब्रह्मचर्य की रक्षा और प्रमेह आदि सब प्रकार के वीर्य रोगों को दूर करने के लिए उत्तम है इस क्रिया को करके अभ्यास पर बैठने से मन शीघ्र शांत हो जाता है पेशाब और शौच के पश्चात इंद्री के मुख पर ठंडा पानी धार के साथ डालने से भी लाभ प्राप्त होता है